ये पर्वतों के दायरे ये yes yeah, sure. हमने एक बात कही सुनने वाले सभी दोस्तों को नमस्कार नमस्कार सबसे पहले तो पिछले हफ्ते नहीं आ पाने के लिए क्षमा याचना और उस क्षमा याचना के साथ ही आपको ये भी बता दूं कि वो अवसर मेरे लिए बेहद खुशी का था क्योंकि मेरी बेटी का विवाह था तो साहब आप मुझे शुभकामनाएं भी दे दीजिए और मैं आपको उसके लिए पहले ही धन्यवाद दे देता हूँ तो मिठाई भी भी मिल जाएगी साहब साहब और, पाए, और पाए वो ठीक है चलिए चलिए आपको माफ किया अच्छा तो सबसे पहले इस कार्यक्रम की शुरुआत हम यहाँ से करते हैं कि पिछले हफ्ते यानी पिछले से पिछले हफ्ते जब हम आपके साथ आए थे ना तो हमने एक बहुत ही मधुर धुन आपको सुनवाई थी और आपसे कहा था गाना पहचानिए तो मुझसे कुछ लोगों ने कहा कि ये गाना उतना लोकप्रिय नहीं था अब मुझे पता नहीं मुझे बहुत अच्छा लगा था गाना इसलिए था है, मधुर है लोकप्रिय इसलिए नहीं होगा क्यूँकी ताथया ताथैया हो टाइप का गाना नहीं था हाँ शायद हाँ। तो कौन सा गाना था वो छोटी सी कहानी से बारिशों के पानी से धुल गई सारी वादी धुल गई ऐसा गाना तो साहब ये गाना था और इसी के साथ अब की बार अपनी उस भूल का प्रायश्चित करते हुए सुपरस्टार की फिल्म का गाना वो गाना ये रहा चलिए चलिए साहब आपको इतना हिंट हिंट भी तो तो दे दे दिया ये आप हिंट क्यों हैं हैं हैं अरे भाई क्या है? समझ जाएंगे हम <laughs> तो हम वापस आते हैं अपने मुद्दे पर यानि कि आपसे जगहों के बारे में बात कर रहे थे तो यहाँ पर एक क्षण का अंतराल लेकर मैं आपसे ये भी बताना चाहता हूँ कि साहब जगहें मात्र जगह नहीं होती यानी कि places are not merely places, places are actually life-changing stations. यानी कि हर जगह के साथ में जिंदगी कुछ करवटें लेती है और आपको उस जगह पर देखिए मैं जब आपको कह रहा हूँ ना मेरा मतलब खुद से है यानी कि खुद अपने आप को वहाँ पर जीवन का एक नया मोड़ आता है वो मिलता है जैसे आपको बताता हूँ कि जब पहली बार हम ट्रांसफ़र हो करके ट्रा, सॉरी ट्रांसफ़र नहीं मतलब नौकरी करने के लिए हम रेणुकूट गए थे तो अभी मैंने हालांकि रेणुकूट की बातें नहीं की हैं मगर आपको ये बता दूं तब पहली बार ऐसा लगा था कि हम अब ख़ुद मुख्तार हैं यानी कि हमको अपने ऊपर कुछ ध्यान रखने का इख्तियार है जरूरत है और का भी हाँ, अब exactly, मैं हाँ। वो कंट्रोल वाली बात ही बताना यह चाहता यह था रखने का। क्योंकि और है नहीं ना देखने वाला। वहाँ पर एक शाम हुआ यूं कि बैंक से निक... मैंने शायद आपको बताया होगा मैं वहाँ पर यूनाइटेड कमर्शियल बैंक में भर्ती होकर के गया था तो साहब मेरे पास एक मोटरसाइकिल थी मुझे एक छोटा सा घर मिला हुआ था छोटा तो नहीं काफ़ी बड़ा घर था यूँ छोटा सा तो कहने की बात होती है तो मतलब मुझे अकेले आदमी के लिए जिसको कि जिंदगी भर आदत रही हो एक कमरे में भाई के साथ एक आधा कमरा शेयर करने की जरूरत पड़ती हो और अलमारी भी आधी आधी मिलती हो उसको अगर चार कमरे रहने के लिए अकेले मिल जाएँ तो साहब बड़ा ही घर हुआ नहीं, ना नहीं, हमें बताने एक कमरे में बैंक से लौट के आप के के बैग नहीं, नहीं जाता ओके तो कलमी कुछ कलम कलम वगैरह तो। <laughs> चौथे में खुद जाके पड़ जाता <laughs> तो एक शाम यानी कि जाने के शायद एक दो महीने के बाद ही की बात है एक शाम निकले और साहब मोटरसाइकिल तो चूकी थी ही हाथ में और थोड़ा छोटी मोटी पहाड़ी रास्ते थे तो उन पहाड़ी रास्तों पर जहाँ तक सड़क बनी थी वहाँ तक जा सकते थे आप उसके आगे कच्ची सड़क थी रेणुकूट से थोड़ा आगे एनटीपीसी एक पावर स्टेशन बना रहा था शक्ति नगर नाम से जो रेणुकूट से कुछ आगे था तो वहाँ तक जाने के लिए जो सड़कें थी ना वो 15-20 किलोमीटर तक तो बन चुकी थी मगर उसके आगे की सड़कें नहीं बनी थी वो बन रही थी यानी कच्ची रोड थी पक्की नहीं थी तो साहब हम क्या करते थे कि मोटरसाइकिल उठाकर कर घूमने चले जाते थे और वो 20-25 किलोमीटर जहाँ तक जा सकते थे वहाँ तक जाते थे और बीच में ही रेहंद डैम पड़ता था तो साहब हम रेहंद डैम के ऊपर जाकर के बैठ जाते थे वहाँ पर एक गेस्ट हाउस था तो उसका एक चौकीदार उससे दोस्ती हो गई थी और उसकी दोस्ती का नतीजा ये था कि वहाँ बैठ कर के मैदान में आप नीचे डैम देख सकते थे वो रिजर्वोयर देख सकते थे वो जो नहर निकल रही थी या जो नदी जिसको बोले वो बह रही थी वो देख सकते थे और बहुत ही एग्जैक्टली exactly, यही तो बताना चाहता हूँ अच्छा। और साहब वो जो हमारे चौकीदार महोदय थे वो आपको दो चार प्याले चाय पिलाने में हिचकिचाते नहीं थे कि हम उनको मजे में सिगरेटें पिलाते थे और आराम से बैठकर उनकी कहानियां सुना करते थे तो साहब ऐसे ही एक शाम जो थी उनके साथ गुजारी उसके बाद लौटे तो रास्ते में ही हमारे रेणुकूट रेलवे स्टेशन के ठीक ऊपर एक टीम का बना हुआ टेम्पोरे सिनेमा हॉल था जिसमें उस वक्त कश्मीर की कली फिल्म के पोस्टर लगे हुए थे हमने कहा चलो यार ये फिल्म नहीं देखी है देख लेते हैं वहाँ पर फिल्म देखने का कोई समय नहीं था आप जब भी पहुँच जाइए आप बैठ जाइए और दो तीन घंटे जब आपका मन करे तो उठकर चले जाइए क्योंकि वो फिल्में नहीं दिखाते थे वो उस फिल्म की कुछ हिस्से रीलें जो उनके हाथ लग जाती थी वो चला देते थे उसमें कुछ गाने होते थे कुछ नाच होता था जैसे आजकल चित्रहार या इस तरह की चीज़ें हो ना उस टाइप की चीज़ें थी मतलब यूट्यूब हाँ ऐसा ही कुछ समझ लीजिए शायद तो साहब वो YouTube जैसी चीज़ वहाँ बैठकर के गाने सुनते थे और अगर कभी मन करता था हाँ। तो जोर से आवाज़ लगाकर कहते थे अबे फिर चला तो साहब वो गाना फिर से भी चल जाता था खैर तो साहब उस शाम हम वहाँ बैठे और बैठे बैठे कुछ गाने आ रहे थे बहुत मज़ा आ रहा था और साहब वहाँ से निकले तो 10 बज चुका था रात का 10 बजे रात में निकले और साहब होता क्या था कि रेणुकूट से 10 बजे रात के बाद ट्रक निकलने शुरू होते थे जो एल्युमिनियम इनगॉट्स लेकर के जाते थे तो साहब वहाँ पर सड़क के किनारे कुछ ढाबे थे पर पर, खाना खाया, वहां पे खाना खाया, पे वाना खाकर फिर हम चले गए एकदम कि हमारे घर के पीछे एक मंदिर मंदिर, था मंदिर था, था था, बिरला कहा जाता उसको, बहुत बढ़िया तो मौसम बहुत अच्छा था हम उस मंदिर के अंदर जाकर बैठ गए होते होते साहब मुझे लगता है शायद बारह साढ़े बज गया उसके बाद फिर हम वापस लौटे अपने घर आए हमारे घर में बिजली का कनेक्शन नहीं था और घर से बाहर रहने की एक वजह ये भी थी कि बिजली ना होने की वजह से पंखा भी नहीं था तो साहब मौसम इतना अच्छा था ये मैं आपको बात बता रहा हूँ तकरीबन जुलाई अगस्त की मौसम इतना अच्छा था कि हम बाहर ज्यादा अच्छा लग रहा था बजाय घर के अंदर बैठने के तो साहब हम आ गए साढ़े बारह बजे घर पहुंचे होंगे जब वहां पहुंचे और लालटेन जलाकर हाँ। और एक किताब पढ़ने की कोशिश की हाँ। तो ख्याल आया कि भाई साहब हाँ। अगर हम उस पथरीले रास्ते पर कहीं मोटरसाइकिल से लुढ़क गए होते हाँ। जैसी घटनाएं अक्सर वहां पर हुआ करती थी तो किसी को पता भी नहीं चलता सही कि हम गए कहा थे बस साहब एहसास से जिम्मेदारी और सेल्फ कंट्रोल हाँ। वहीं पर आए तो अब मैं आपसे रेणुकूट की बातें जब भी बताऊंगा तो उसके साथ में आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हर शहर में जाने पर जिंदगी में एक ना एक ऐसा सबक नहीं कहना चाहिए ऐसा माइलस्टोन मिला जिसने की जिंदगी का वो जगह पल याद दिला दिया जैसे उदाहरण के लिए आपको बता रहा हूं जब हम नैनीताल गए तो साहब नैनीताल पहली बार हमको ये लगा कि हम हेड ऑफ द फैमिली यानी कि ये हमारा परिवार है जिसकी देखभाल की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है आप हाँ। पूछेंगे साहब ऐसा क्यों आखिरकार हम तो शादी होने के बारह तेरह साल के बाद गए थे वहां बारह तेरह नहीं सॉरी ग्यारह साल के बाद गए थे तो हमको यह सवाल क्यों उठा ये सवाल सिर्फ इसलिए उठा क्योंकि उस समय तक हमारा परिवार यानी कि हमारी पत्नी और बच्चे जो कि अब आज मेरी जिम्मेदारी हैं वो कहाँ रहते थे बनारस में और बनारस में कौन हेड ऑफ द फैमिली था पिताजी तो बस साहब ख़त्म हम तो वहाँ पर उस समय भी वैसे ही बालक थे जैसे बालक हम उन्नीस में थे यानी जब पैदा हुए थे नहीं उससे थोड़े बदमाश टाइप के थे ओ, हमको झूठ बोलते थे नीमा देवी संडे को आए छपरा से या जहाँ से भी अपने दोस्तों के साथ आए चाय नाश्ता हुआ बोले नीमा देवी मैं मंदिर हो के आ रहा हूँ ओके okay. हमें मालूम था ये मंदिर तो जाते नहीं मगर हमने कहा कोई बात नहीं दोस्त जा रहे हैं तो दोस्त के साथ जा रहे होंगे अम्मा जी बाद में हमसे बोलती थी तुमको पता है कौन से मंदिर गए हैं नहीं अम्मा जी मंदिर गए हैं अरे वो आनंद मंदिर गए हैं कन्हैया चित्र मंदिर गए यहाँ यानी बनारस में सिनेमा हॉल्स के नाम ऐसे हुआ करते हाँ, थे और राधा चित्र चित्र मंदिर मंदिर कन्हैया बनाने के लिए आपको बढ़िया बढ़िया नामों का सहारा था आ, तो साहब बचपन गया <laughs> जैसे हमने बताया कि ऐसे जीवन में परिवर्तन आते गए जब हम बंबई पहुंचे तो बंबई में जाने के बाद पहली बार समझ में आया कि कहीं पर भी संघर्ष क्या चीज होती है और वो संघर्ष करने की क्षमता हमें शायद बंबई शहर नहीं दी साओ पोलो गए वहां पर समझ में आया कि आप का देश आपके लिए क्या महत्व रखता है आपकी नागरिकता आपके लिए क्या महत्व रखती है वहाँ पर ये समझ में आया उसके बाद साहब बहुत से ऐसे परिवर्तन हुए जिसमें से अंतिम परिवर्तन हुआ जब हम हैदराबाद शहर में आए साहब हैदराबाद शहर में आए हम रिटायर होने के बाद नहीं पहले भी आए थे मगर तब नौकरी करने आए थे वो तो बाद की बातें हैं रिटायर होने के बाद जब आए ना तो साहब सच आपको बताएं हम दिल से तो वही बालक थे मगर यहां आने के साथ ही हमें सीनियर सिटीजन के रूप में पहचाना गया और साहब वो पहचान जो मिली उसको स्वीकार करने में बहुत कठिनाई हुई मेरे को लगता है कि सारी पहचानों में से यह पहचान स्वीकार करना शायद मेरे स्वयं के लिए सबसे कठिन कार्य था यानी हो।, हो सकता है आपके साथ में ऐसा कैसे होता है मुझे नहीं मालूम आप खुद विचार करके देखिएगा परंतु क्या यदि आपसे यह कहा जाए कि आप ये नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप वृद्ध हैं तो क्या आपको सुनकर अच्छा लगेगा कम कम से कम साहब मुझको तो नहीं लगता है नहीं। ये बात सही है कि शायद बहुत सी चीजों में क्षमताएं कम हो गई हैं मगर साहब ये क्षमताएं कम हो जाना और दूसरे के द्वारा उनका पॉइंट आउट किया जाना ये दो अलग अलग चीजें हैं पॉइंट आउट होने से लगता है कि अरे सचमुच <laughs> भी लगे जो मन में हो गए <laughs> तो चलिए साहब तो मैंने सोचा कि आज आपसे अपनी बातें शुरू करने से पहले एक छोटा सा ये ग्लिंप्स जरूर दे दूं। तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे नैनीताल के बारे में तो नैनीताल की ही बातें थोड़ी सी और आगे बढ़ाते हुए आपको ये बता दूं कि हम नैनीताल गए तो बहुत अरमानों से थे मगर उस शहर की अपनी कुछ समस्याएं देखिए सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि वहां पर समय का आप जैसे कहते हैं ना जल्दी नहीं कर सकते यानी कि जल्दी करने का मतलब यह होता है कि आपको कोई भी चीज तुरंत मिलना बहुत मुश्किल होता है जैसे आपको उदाहरण के लिए बता रहा हूं यदि आपको कोई दवा लेनी होती थी तो दवा लेने के लिए आपको अपने घर से नीचे जाना पड़ता था यानी बाजार जाना पड़ता था और बाजार जाने का मतलब एफर्ट यानी कि आप कम से कम 30 से 40 मिनट चलकर जाते सामान लेते और फिर वापस आते दूसरी समस्या सब कुछ वहां पर आज तो शायद उपलब्ध होगा मगर उस समय सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी नहीं। मसलन टेलीविजन खरीदने के लिए मुझे नैनीताल से हल्द्वानी जाना क्योंकि नैनीताल में टेलीविजन नहीं अवेलेबल ये मैं आपको बात 1990 की बता रहा हूं। उसके बाद वॉशिंग वॉशिंग मशीन मशीन खरीदने के लिए दिल्ली दिल्ली जाना पड़ा मोना दिल्ली से उन्नीस सौ नब्बे इसीलिए क्योंकि हाँ। नैनीताल में और हल्द्वानी में अवेलेबल नहीं थी हाँ। हल्द्वानी में वॉशिंग मशीन मिल जाती मगर उसके लिए आपको पहले पैसा जमा करके इंतजार करना तो यानी कि दो चक्कर लगाने पड़ते तो कोई दिल्ली से आ रहे थे हमने उन्हीं से कहा कि आप खरीद कर लेते तो इस तरह की वही दुकानदारे वाले, दूध वाले फल वाले जनरल मर्चेंट ग्रोसरी स्टोर जिनसे की आपका रोजमर्रा का सबका होता था जाड़े में वो आपका इंतज़ार करते थे यानी कि जब आप उनकी दुकान पर जाते थे तो वो आपको बैठाते कभी कभार चाय भी पूछते हाल चाल घर परिवार वही सीजन आने पर यानी कि मार्च अप्रैल से लेकर और जून जुलाई तक और उधर सितंबर अक्टूबर में वो आपकी तरफ पलटकर नहीं देखते थे आते थे, क्योंकि उस समय में आप इमीजिएटली फर्स्ट ग्रेड सिटीजन से थर्ड ग्रेड सिटीजन समस्या थी कि वहां पर आपको हर चीज छठी हुई मिलती थी छठी हुई मतलब छठी हुई बढ़िया नहीं छठी हुई घटिया यानी कि जो मैदानों से रिजेक्ट होता था वो यहां पर आता था और नैनीताल तो तब भी बड़ी जगह थी थोड़ा और इंटीरियर हिल्स में चले जाते तो इससे भी बुरी हालत थी खैर साहब हम आपको ये बता दें कि इसका उदाहरण यह था कि हम एक बार मुंशियारी गए थे तो मुंशियारी मतलब काफी इंटीरियर की जगह है जैसे कहते हैं इनर हिमालय में नहीं। नहीं। तो साहब मुंशियारी में पता चला कि कुछ ट्रांसपोर्टर्स की प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से हल्द्वानी यानी मैदान से सब्जियां नहीं आई थी नहीं। तो पूरे मुंशियारी में हाँ। सिर्फ दो चीजें मिल रही थी और वो था बीन्स या वो क्या बोलते हैं राजमा और आलू इसके अलावा ना किसी के घर में कुछ और था और ना किसी होटल में कुछ और था अच्छा। सिर्फ राजमा और आलू तो आपको इसलिए घर की बता सकता हूं क्योंकि एक साहब ने हम लोगों को खाने पर बुलाया तो उसमें उन्होंने कहा कि साहब माफ़ कीजिएगा सिर्फ राजमा और आलू ही खिला पाएंगे क्योंकि और कोई सब्जी नहीं उपलब्ध है खैर तो साहब पहाड़ों की समस्याएं भी अपने आप में विचित्र हैं आपको ये भी बता दें कि हमने नैनीताल में ही पहली बार जिंदगी में बर्फ आसमान से गिरते हुए देखी इतना मज़ा आया था और साहब वो हमारे लिए सपने सच हो जाने जैसा था बर्फ़ में चलकर जाना कितना अच्छा लगता है और कितना ख़तरनाक हो सकता है तो ये दोनों वही पता चला <laughs> हमारे एक भाई साहब हैं श्री राजू भाई साहब तो राजू भाई साहब ने हमसे कहा कि आपके पास बर्फ़ के जूते हैं या नहीं हमने भाई जूते तो नहीं है बोले चलिए बर्फ पड़नी शुरू हो चुकी है फौरन जूते खरीद लीजिए हमने कहा कैसे चलें उन्होंने कहा पैदल ही चलना पड़ेगा गाड़ी मत ही चला सकते आप इस समय सड़क पर आइस जम गई है आप उसमें गाड़ी नहीं चला पाएंगे खैर साहब बोले कि और चलने का भी तरीका उन्होंने ये बताया कि हम चार लोग यानि हम हमारी पत्नी और उनकी पत्नी और वो खुद और उसके बाद बच्चे तो उनके भी दो बच्चे थे और हमारे भी दो थे उसने कहा कि चारों चारों हाथ पकड़ लीजिए ताकि अगर कोई एक गिरने लगेगा तो बाकी लोग उसको संभाल लेंगे तो उनके पास वो जूते थे जो बर्फ में चल सकते थे तो उन्होंने और उनकी पत्नी ने हम लोगों को एक एक तरफ से पकड़ लिया और साहब हम लोग उनके साथ चले बाजार तक गए बाटा की दुकान में जाकर जूते ख़रीदे और साहब गिरते पड़ते गिरते पड़ते अपने हम तो नैनीताल में खूब झमाझम जम बारिश हो रही थी और कुकू को स्कूल से लेने जा रहे थे छाता वाता लगा के गए थे सारी सड़क पे मतलब जितनी सड़कें थीं वहाँ पे सिर्फ हम ही इकलौते थे जो चले जा रहे थे भीगते हुए बाकी लोग रुक गए थे और हम धाम से गिर गए थे <laughs> उठते ही देखा किसी ने देखा तो नहीं जब देख लिया किसी ने नहीं देखा तो फिर उठे और चल पड़े मैंने कहा कोई बात नहीं अब तो गिर गए अब कोई बात नहीं चलो चलते हैं पूरे भीग के पहुंचे थे और उसको लेके उसी बारिश में आए थे इतनी बारिश बारिश में भीगना तो बहुत अच्छा लगता था मजा आता है तो वो क्या गाना था ना रिमझिम गिरे सावन रिमझिम सावन, सुलग, सुलग जाए मन, आज इस में हाँ तो सब यहाँ पर अब कैसे भी ये तो गाने का अर्थ कुछ और ही निकल आया मगर आपको सच बताए पहाड़ों पर भीगना भीगना तो यूं तो हर जगह पर ही अच्छा लगता है मगर पहाड़ों पर भीगना बस अपने आप में एक बहुत आनंददायक अनुभव होता है मैं तो यही कह सकता हूँ अच्छा नैनीताल की बात करते करते आपको एक बात और बताऊँ हमारे एक मित्र थे उन्होंने हमसे एक बार कहा कि भाई साहब जब नैनीताल जाए ना तो हमेशा एक खुली जीप में जाना चाहिए हमने पूछा वो क्यों बोले भैया खुली जीप में पहाड़ी सड़कों पर जब आप चल रहे हो ना और आपके साथ बैठी हुई यानी कि बैठी हुई उनका मतलब गर्लफ्रेंड पत्नी जो भी हो उसके बाल हवा में उड़ रहे हो जुल्फ़ आज चलिए साहब जुल्फ सही हवा में उड़ रही हो आप उस दृश्य की कल्पना करिए तो साहब मैं आज आपको उसी दृश्य की कल्पना के साथ छोड़कर कर जा रहा हूँ क्योंकि अभी इस वक्त मेरे पास कुछ काम आ गया है तो आज का एपिसोड भी यहीं पर समाप्त कर रहा हूं और आपसे अगले हफ्ते एक और नए शहर की नई कहानी के साथ मुलाकात होगी तब तक के लिए आज्ञा दीजिए आपने अपना बहुमूल्य समय मेरे लिए दिया है उसके लिए मैं आपका आभारी हूं और हां एक बात के लिए और भी आभारी हूँ मैंने पिछले हफ्ते जो संदेश छोड़ा था ना उसके चलते अनेक लोगों ने मुझसे पूछा यानी मेरे बहुत से दोस्तों ने मुझसे पूछा कि भाई सब ठीक तो है ना यानी आपके इतने सारे शुभचिंतक शुभचिंतक हैं हैं भाई आ, है, मैं सबका आभारी हूं कि आपने मेरे बारे में सोचा तो साहब मैं इसके लिए भी आभारी हूँ और अगले हफ्ते फिर मिलते हैं और इस कहानी को इस सफर को जारी रखे बिल्कुल बिल्कुल और नमस्कार ये चुप भी yesha yeah, sure.